श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ नौ सात मार्च अठारह सौ पचासी बाबू राम कर, मैं यही चाहता हूँ श्री राम कृष्ण शाह अरे दोनों ओर रक्षा करने से क्या वह बात होती है उसे अगर तू चाहता है तो चला आ निकलकर बाबूराम बाबू आप ले आइए श्री राम कृष्ण मास्टर के पति राखाल हाल रहता था वह बात और थी उसमें उसके बाप की भी स्वीकृति थी पर इन लड़कों के रहने पर तो गड़बड़ होगा बाबूराम से तू कमज़ोर है तुझ में हिम्मत कम है देख तो छोटा नरेंद्र कैसे कहता है मैं जब आऊँगा तब एकदम चला आऊँगा अब श्री रामकृष्ण भक्त बालकों के बीच में चटाई पर आकर बैठे मास्टर उनके पास बैठे हुए हैं श्री राम मास्टर से मैं कामनी कांचन त्यागी खोज रहा हूँ सोचता हूँ यह शायद यहाँ रह जाएगा पर सबके सब कोई ना कोई अड़ंगा लगा देते हैं एक भूत अपना साथी खोज रहा था सनिया मंगलवार को अपघात मृत्यु होने पर मनुष्य भूत होता है इसलिए वह भूत जब कभी देखता कि कोई छत पर से गिरकर बेसुध हो गया है तब वहाँ वह यह सोचकर दौड़ा हुआ जाता कि इसकी अपघात मृत्यु हुई है अब यह भूत होकर मेरा साथी होगा परंतु उसका ऐसा दुर्भाग्य कि सब के सब बच जाते उसे कोई साथी नहीं मिलता इसी तरह देखो ना राखाल भी बीबी बीबी करता है कहता है मेरी बीबी का क्या होगा नरेंद्र की छाती पर मैंने हाथ रखा तो बेहोश हो गया और चिल्लाया अजी यह तुम क्या कर रहे हो मेरे बाप माँ जो हैं मुझे उन्होंने इस अवस्था में क्यों रखा है चैतन्य देव ने सन्यास धारण किया इसलिए कि सब लोग प्रणाम करेंगे जो लोग एक बार प्रणाम करेंगे उनका उद्धार हो जाएगा श्री राम कृष्ण के लिए मोहनी मोहन बांस की टोकरी में संदेश लाए हैं श्री राम कृष्ण ये संदेश कौन लाया है बाबूराम ने मोहनी मोहन की ओर उंगली उठाकर इशारा किया श्री राम कृष्ण ने प्रणव का उच्चारण करके संदेशों को छुआ और उसमें से थोड़ा सा ग्रहण करके प्रसाद कर दिया फिर भक्तों को थोड़ा बांटने लगे छोटे नरेंद्र को और भी दो एक भक्त बालकों को खुद खिला रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से इसका एक अर्थ है शुद्धात्माओं के भीतर नारायण का प्रकाश अधिक है कामाल पुकुर में जब मैं जाता था तब वहाँ किसी किसी लड़के को खुद खिला देता था चीने शांखरी कहता था ये हमें क्यों नहीं खिलाते मैं किस तरह खिलाता वे दुराचारी जो थे भला उन्हें कौन खिलाएगा